समय क्यों आ गया एक महीना के समय में उनको फिर भगवान को सेना लेकर आना और पुल बांधना और, सब लंका में पहुंचना और फिर युद्ध होना भवन गए दसंधर की यहां पिशाचिन वृंद अब रावण तो चला गया इस प्रकार डरा धमका करके सीता जी हनुमान जी सब देखते रहे पत्तों में छिपे हुए वो देखते रहे रावण क्या कर रहा है क्या कर रहा है अब रावण के हनुमान जी के भी मन में क्रोध आता रहा देख देख करके कि रावण देखो कैसे बोलता है और ये भी देखा कि सीता जी उसको कैसे उत्तर किस प्रकार देती हैं और कितनी दुखी हैं किस प्रकार से मरने को भी तैयार हैं ये भी सब हनुमान जी ने सब सुन लिया देख लिया सब आँखों से ये सब लीला ये भी उनको मालूम हो गई हनुमान जी का तो भवन गए उदा सक और यहाँ निशाचन यहाँ पिशाचनी वृंद पिशाचनी निशाचन ही थी वो सब उनको जो है जिनको कि जी को धमकाने के लिए छोड़ गया था वो सब सीता जी को धमकाने लगी क्या करने लगी सीता ही त्रास दिखा वो सीता जी को त्रास दिखाने लगी डराने लगी और धरे रूप मंद और बहुत से मंद रूप धारण करती है मंद रूप धारण करने के माने भयंकर रूप रूप दिखा दिखा करके जिनको देख करके कोई डर जाए रूप दिखा करके वो निशाचरी जो है उनको दिखाने सीता जी को और अब सीता जी उनको ड्रावने रूप देख, देख करके समय डरती रहें, दुखी होती रहें ऐसा हो तो मैंने एक प्रकार का ये तो अशोक वन क्या था रावण ने कारागार बना रखा था सीता जी के लिए। और ये सबके सब जितने निशाचरी पिशाचनी ये सबके सब, सब सीताजी को त्रास दिखा करके उनको पीड़ित करने के लिए रखे जैसे कोई कारागार में रखा जाए और उसे पीड़ित भी किया जाए दंडित भी किया जाए तो ऐसे वो सीता जी को दंडित कर रहा है पीड़ा पहुंचा रहा है इनकी पिशाचनियों के द्वारा ये सब सीताजी को हो रहा है लेकिन उसके कारण से सीताजी व्याकुल नहीं होती परेशान नहीं होती अब इसको स्वयं अपने मन में इस प्रकार से देखते रहे भक्ति का तात्पर्य आध्यात्मिक तत्व की दृष्टि से कि परमात्मा में विश्वास रखें परमात्मा में प्रेम रखें उसकी भक्ति रखें उसमें समर्पण भाव रखें यह है साधना काल में व्यक्ति को ऐसा ही करना पड़ता है भले ही संसार की विपत्तियां व्यक्ति को क्लेश पहुंचाने व्यवहार काल में भक्तों को भी कष्ट उठाने पड़ते हैं दुखी भी होना पड़ता है लेकिन इसके माने ये नहीं की वो इतने दुखी होकर भगवान को भुला दें भगवान का स्मरण रखें उसी में समर्पण रहें सदा ही उसी का चिंतन करते रहें उसी का स्मरण करते हैं संसार में कितनी भी बनता बिगड़ता रहे आता जाता कुछ भी रहे नाना प्रकार के क्लेश विपत्तियां कठिनाइयां पीड़ाएं कुछ भी आती रहे लेकिन उनसे व्याकुल न हो धैर्य धारण करें धीरे धीरे करके व्यक्ति की सारी समस्याएं दूर होती हैं अंदर में वैराग्य भी आता है मोह भी नष्ट होता है आसक्तियां भी नष्ट होती है और परमात्मा के हृदय में बैठे परमात्मा के दर्शन भी होते हैं आनंद की भी प्राप्ति होती है ये सब उसके साथ होता है लेकिन अब इस समय सीता जी जिस प्रकार की विपत्ति में इस समय हैं, इस प्रकार की विपत्ति संसार में जीवों के सामने आती ही है बहुत लोगों के पास लेकिन उससे चिंतित नहीं होना चाहिए अब आगे बताते हैं रावण चला जाता है तो उसके बाद में एक त्रिजता आती है त्रिजता म राक्ष निपुण विवेका सबनों बोल बुनाय सपना शीत ही से ही करऊतना सपने बानर लंका जारी जा से ना सब मारी से ना सब मारी खरय नगन दस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा यही विदिशो दक्षिण दिश जाई लंका मनु विभीषण पाई लंका भी पाई नगर फिरी रघुबीर दुहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई, बोली पठाई ये सपना मैं कहूँ पुकारि को सत्य गए दिनचारी सु वचन सुनते सब डरी जनक सुता के चरणन परी जहा गई सकल तब सीता कर्मन सोच, तब कर्मन सोच। मांच मांस दिवस बीते मुही मारही निश्चर रामचंद्र की पवन की भाई सब की जय जय जय आप कहते हैं उसके बाद में रावणा चला गया और निशाचर्या जो है सीता जी को डराने लगी हनुमान जी अभी देखते ही रहे सब लीला उसी के बाद ही थोड़ी देर में हनुमान जी क्या देखते हैं त्रिजटा जाती है त्रिजटा त्रिजता नाम राक्षसी एका एक राक्षसी थी वो थी नाम था उसका त्रिजता कोई कोई कहते हैं विभीषण की बहन थी अब कहाँ क्या है तो कौन कौन पुराणों को देखे कहाँ कहाँ क्या वर्णन करे क्या हो जैसे विभीषण भगवान के भक्त थे ऐसी ये भी भगवान की भक्ति थी तो आगे इसीलिए कहते रामचरणरति की त्रिजता को भगवान श्री राम जी के चरणों में भक्ति थी और निपुण विवेका विवेकवान थी बुद्धिमान थी भक्ति भी थी ज्ञानी भी थी ये सब समझ थी लेकिन थी राक्षस वंश में पैदा हुई सीता जी तो जो थी वो तो देखा हनुमान जी ने तो उनके सिर के बालों की जटाएं बन गई थी और उन्होंने सबको बांध करके एक बा, एक बना ली थी जटा एक एक बेनी से जटा एक बेनी मैंने एक ही उनकी चोटी एक ही थी बांध के गुट के बनाई हुई थी लेकिन इसका नाम त्रिजेता क्यों पड़ा क्योंकि ये तीन चोटिया बनाती थी तो जैसा लोगों के लक्षण होते हैं उसी नाम रख दिया जाते हैं तो उसके अनुसार जो है ये ये त्रिजिता नाम राक्षसी का हाँ लेकिन ये थी है। और राक्षसी अब देखो राक्षस वंश में पैदा हुई इसलिए राक्षसी लेकिन भगवान की भक्ति तो अब जैसे विभीषण जो है वो भी राक्षस वंश में पैदा हुआ है लेकिन भगवान का भक्त ये भी देखते हैं जैसे प्रहलाद हृणा का पुत्र हुआ लेकिन भगवान का भक्त हृणा बिल्कुल राक्षस निशाचर तो एक बात ये भी ये सब शास्त्र इस बात की भी सूचना देते हैं कि कोई ये ना कहे कि हमारे बाप दादा कभी भक्त रहे ही नहीं हमारे कभी ज्ञानी कोई रहा ही नहीं इसलिए हम क्या होंगे ऐसे नहीं है हा? ये तो द्वार सब होना सा भक्ति का ज्ञान का द्वार हर व्यक्ति के लिए खुला हुआ है चाहे पिता बाबा दादा चाहे कोई भक्त ज्ञानी न रहे हो तो भी व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है भक्त हो सकता है भगवान का सदाचारी हो सकता है सन्मार्ग पर देवभाव उसमें हो सकता है सज्जन हो सकता है कोई ऐसा भी हो किसी भी जाति का हो तो भी भक्त हो सकता है स्त्री पुरुषों में से स्त्री भी हो पुरुष भी हो कोई भी हो निरक्षर हो गैर पढ़ा लिखा हो मान संसार रूप में कोई भी उसकी कमजोरिया किसी प्रकार की न्यूनताए हो वो भगवान की भक्ति प्राप्त करने में और अध्यात्म मार्ग में अग्रसर होने के लिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके लिए कह दें कि इसके लिए ये नहीं हो सकता तुम तुम डीबार हो जिसे दीवार कर जाता है ऐसे इस मार्ग में अध्यात्म मार्ग में डीवार हर के लिए हर व्यक्ति के लिए द्वार अपने शास्त्रों में जैसे वेद हैं उसके दो भाग हैं एक कर्म कांड है दूसरा उपासना और ज्ञान कांड है। दो भाग है। तो कर्म कांड है वो तो विधि निषेध वाला है ये करो ये ना करो ये तुम कर सकते हो ये तुम्हारा स्वधर्म है ये तुम्हारा स्वधर्म नहीं है ऐसा करो वैसा करो ये सब बातें तो कर्मकांड में तो विध निषेध है हुँ? उसमें तो <coughs> किसी के लिए कुछ करने का अधिकार है किसी को कुछ न करने का अधिकार है इस प्रकार से जो ये है उसमें तो ये नियम लागू होते हैं लेकिन जब परमार्थ का प्रश्न आता है तो विध निषेध समाप्त हो जाते हैं वहां किसी के लिए कोई विध निषेध नहीं है कि कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है कौन भगवान का भजन करे कौन ज्ञान प्राप्त करे कौन ज्ञान प्राप्त करे कौन, कौन मुक्त हो कौन मुक्त न हो तो अपने समस्त शास्त्रों में जहाँ परमार्थ की बात आती है तो वहां चांडाल भी जो है उसको वो भी ब्रह्म हो सकता है भी ऐसे भी उदाहरण दिखा दिए ऐसे व्यक्ति जो कि जो कि जानवरों को मार मार करके मांस बेचने वाले हैं ऐसे व्यक्तियों को भी भगवान का भक्त और ज्ञानी उनको भी दिखा दिया शास्त्रों ने ऐसे व्यक्ति जो कि बिल्कुल ही निरक्षर हैं असमर्थ हैं मूर्ख हैं ऐसे व्यक्तियों को दिखा दिया कि देखो भगवान की ऐसे लोगों में भी भगवान की भक्ति आ जाती है तो निशाचरों को भी दिखा दिया निशाचर वंश हुआ तो ये निशाचर वंश के कारण से निशाचरी है लेकिन भगवान की भक्ति के कारण निशाचरी नहीं है अरे देखो भगवान की भक्ति जो है इसलिए निशाचर है ऐसे नहीं है निशाचर वंश है और भगवान की भक्त है ये इस प्रकार देखते हैं इसलिए भगवान की भक्ति में ज्ञान में किसी को कोई शंका नहीं करनी चाहिए अपने मन में कभी ये भावना नहीं लानी चाहिए हम नहीं कर सकते ये हम इसके लिए अधिकारी नहीं है शास्त्रों को न समझने के कारण कभी कभी लोग कहते हैं नहीं नहीं देखो शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है तुम नहीं कर सकते इस थोड़ा तो ऐसे ये जो लोग कहते हैं वो शास्त्रों को समझते नहीं है एक धर्म है दूसरा है परमार्थ धर्म में विधि निषेध है परमार्थ में विधि निषेध नहीं है अब परमार्थ में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति में बस उसके अंदर उत्साह होना चाहिए जिज्ञासा होनी चाहिए इतनी भर की आवश्यकता है उसको इस प्रकार की आवश्यकता नहीं कि तुम किस वंश में पैदा हुए तुम्हारा कौन शरीर है कैसा शरीर है ये सब बातें नहीं है इसलिए कि त्रजिता नाम राक्षसी का रामचरणारति निपुण विवेका साथ ही साथ बोलते हैं राक्षसी भी है और कहते हैं रामचरणारती ये भी है विवेकवान भी है ये भी बोलते हैं साथ साथ कोई कह के देखो तुलसी तो निशाचर कहीं भगवान के भक्त हो सकते हैं ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसा नहीं है भगवान की भक्त भी है और निशाचरी भी है तो सबनों बोल सुनाये सपना तो सबनों बोल के सभी को बुलाया जो जितनी की वो पिसाचनी, जितनी थी और सीता जी को त्रास दिखा रही थी को पर लगा गया था उनको ड्यूटी पर तो उन सबको उसने त्रजटा ने बुलाया सबनों बोले सुनाए सपना सबको बुला करके कहा कि आज हमने एक सपना देखा जो तुमको बतावे क्या होगा सीता ही, ही करो थे अपना और ये सपना हम इसलिए बता रहे हैं तुम कि सीता जी को तुम डरवाओ वरबाओ कुछ नहीं इनकी सेवा में तुम रहो रावण तुमसे गलत बात कह गया है इसका परिणाम तुम्हारा बतना पड़ेगा इसलिए रावण रावण की बात तुम न मानो उसको सीता जी की सेवा में तुम लगो तुम तो लोगों ने पूछा कि भाई क्या सपना तुमने देखा है कि सपने बानर लंका जारी कि आज हमने सपने में देखा कि एक बानर आ गया उस बनर ने क्या किया कि लंका में आ गया और सब लंका जल गई धान सेना सब मारी और उसके बाद में देखते हैं कि और बानर भी बाद में बहुत से आ गए और फिर जितनी निशाचरी जितनी सेना थी यहां लंका की वो सब सेना को उन लोगों ने बानरों ने मार डाला उनको सबको समाप्त कर दिया खरे आरूढ़ नगर दश सीसा अंत में रावण की क्या दशा हुई जब सब मारे गए तो रावण को कहा यह हुआ कि मुंडित सिर रावण का सिर मुड़ दिया गया और खंडित भुज बीसा और बीस बीस भुजाए हैं वो सब बीसों भुजाए काट दी गई और बिना भुजाओं का और सिर मुड़ाए हुए और खर आरूढ़ा गया और नगन दससीसा और नंगा बैठा ला गया देखो रावण की ये दशा हुई सपने में देखते हैं रावण जो वो एक गधे के ऊपर बैठा हुआ नंगा सिर मुड़ा हुआ है बाहें भुजाएं सब उसकी कटी हुई है और गर्देव में बैठा कहाँ जा रहा है कहते यही भी दिशो दक्षिण दिशा इस प्रकार से वो दक्षिण दिशा की तरफ गदेव में बैठा हुआ जा, तो जा रहा है दक्षिण दिशा के माने किधर की दिशा आई है दक्षिण में यमराज का घर है यमराज के यहाँ जाते हो दक्षिण की दिशा जाते मैंने दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे है मैंने यमराज की तरफ जा रहे हैं मैने रावण मारा गया समझो रावण की भी मृत्यु हो गई तो यही भी दिशो दक्षिण दिश जाई और लंका मनोह विभीषण पाई और उसके बाद जब ये सब मारे गए ब्राह्मण मारा गया तब तो उसके बाद में विभीषण को राजा बना दिया गया सपने में हमने ये भी देखा कि विभीषण लंका का राजा हो गया लंका मनोह विभीषण पाई और नगर फिरी रघुवीर दुहाई और नगर भर में रघुवीर दुहाई भगवान राम की दुहाई सब नगर में घुमा दी दुहाई फहराने के माने ये जिस एक राजा पराजित हो जाता है या मारा जाता है, दूसरा राजा राज तो नगर भर में उसकी डूबकिया पीटी जाती सूचना दी जाती है सूचना ये दूसरा राजा हो गया है तो उसकी सूचना सब जगह गली गली घर घर सब सबकी जगह पहुंचा दी जाती है तो कहते हैं नगर फिरी रघुबीर दुहाई और तब प्रभु सीता बोली पठाई और उसके बाद फिर भगवान राम जो हैं सीता जी को बुलवाते हैं अशोक वन से जहाँ भगवान राम सुवील पर्वत पर है वहां पर भी सीता जी को बुलवा भेजते हैं तो वहां से सीता जी पर जाती हैं तो कहते हैं ये सपना मैं कहूँ पुकारी कहते हैं ये सपन मैंने देखा है और मैं पुकार करके कहती हूँ कि मैंने निश्चित रूप से कहती हूँ मैंने जोर से मैंने कोई छिपी बात नहीं है तुम सबको हम जैसे घोषणा ऐलान कर दिया जाता है ऐसे ही तुमको सबके सामने डिक्लेयर कर देते हैं कि देखो यही अंत में ऐसा ही होना भी है तुम ये सबको कह रहे ये तो तुम्हारी सपने की बातें हैं ऐसा कहाँ है ये ये सब ये कहा हो सकता है रावण कौन मार सकता है तो सबको भरोसा भी देती कहते हुई यही सत्य गये दिनचारी चारी कहते हम चार दिन की बात बस बस थोड़े दिन के बार ही दिन के बने थोड़े दिन की बात का आप देखना यही शब्दा होगी गिनती के चार नहीं है चार के मने चार दिन में मत थोड़े दिनों में ये सब दशा होगी रावण की इसलिए उसके बाद जहां रावण मारा जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा इसलिए अभी से तुम समझ जाओ तुम रावण के चक्कर में मत रहो उसके आदेश के पालन तुम रहे सीता जी का तुमने विरोध किया तो समझो उसके बाद में तुम्हारा भी जैसे सबका विनाश होगा उसके साथ तुम्हारा भी हो जाएगा इसलिए अपनी खैर कुशल चाहो तो सीताजी की सेवा करो ताशो वचन सुनते सब डरी तो निशाचरिया सब उसकी त्रिजता की बात सुन करके सब डर गई सब डर गयी कि मैंने वो सब उन्होंने जो सीता जी को स्वयं डरवा रही थी वो स्वयं डर गई अब भयभीत होकर के वो जनक सुता के चरणन पर सीता जी के पैरों में पड़ करके उनसे माफी मांगने लगी क्षमा याचना करने लगी अरे हमसे गलती हुई जब के कहने में आ करके, और तुमको हम डरवा रही थी इस प्रकार से तो देखो ये स्थिति बदल गई ने आकर के प्रकार से सीता जी की सहायता की जैसे विभीषण ने हनुमान जी की सहायता की लंका में ही इसी प्रकार से लंका में इस ने सीता जी की की। <clears throat> और को सीता जी जी की की, सहायता और को भी का आदर करने लगी थे चलो एक सहायक हमको सहायक मिली सकी मिली सहायता करने वाली मिली तो सीता जी को भी थोड़ा शांति प्राप्त हुई उसके त्रिजिता के मिलने से <coughs> और जहां तहा गई सकलतब, सीता मन सोच वे सब जितनी थी वो जो डरवा रही थी पिछाचरी निशाचरिया वो सीता जी से क्षमा याचना करके इधर उधर खिसक गए। अब रावण तो अपने घर चला गया तो कौन देख रहा था लेकिन ये भी सबके सब जब तर इस प्रकार से तो बताया तो डर के कारण से डर गई और सीता जी को डरवार छोड़ दिया वो सब अपने अपने इधर उधर चली गयी मास दिवस बीते लेकिन सीता कर सोच के मैंने सीता जी जी ने सीता जी से मानो कहती है मन में सोच करके त्रिजता सीता के मन सोच सीता जी क्या कहती है त्रिजता से मास दिवस बीते मोही मारे ही निश्चर पोच अरे रावण तो मुझसे ये कह गया है कि एक महीने भर के समय दे गया है और इस महीने के भरो के बाद वो हमको मार डालेगा रावण वो छोड़ेगा नहीं हमको और एक महीने के भीतर अगर ये सब जो तुम कथा सुना रहे हो इस प्रकार से बानर आवेगा लंका जरेगी और रावण आएंगे निशाचर मरेंगे और एक महीने के भीतर ये सब नहीं हुआ तो जब हम ही कुछ निशाचर तो सीता उनको रावण हमको ही मार डालेगा तो फिर भगवान आएंगे तो क्या आएंगे और निशाचर मारेंगे तो क्या मारेंगे क्या होगा तो इस प्रकार से सीता जी के मन में जो निराशा की भावना थी त्रीता तो उसे भी दूर करती है एक, एक और पढ़ले इसको दोए को इसमें बस उसके बाद यहाँ पर सन बोली करजोरी कर जोरी मातु बिपति संगणित मोरी मोरी तुं दे, दे करो बेगू पाई, पाई। दुसह बिहब नहीं सही जाई नहीं सही जाई आनु काठ रचुचिता बनाई मातु नल देही लगाई सत्य कर मम प्रीति सुनईको श्रवणसूल सुनत बचन पद कही समझाया प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसेनल मिल सुन सुकुमारी श कहि सो जे भवन सिधारी कह सीता विधि भा प्रतिकूला मिलहीन पावक मिटे इन नूला दिखीयत प्रकटक अंगारा ने आवत ये कवता मैं शशि सर्वत नयागे मान हुमु जानियत भागी ना ना ना जानियत भागी सुनि दिनय मम विटपय शोका नाम कर हर मम शोका देही किसल देदाना देम बिहा शोषन कपि कलप कपी करे करहृदय विचार दीन मुद्र का तब जनेशो कंगार दीन हर से उठ कर गयो श्रिया तो रामचंद्र की जय जयन हनुमान की जय जहा <coughs> जहां, जहां तहा गई सकल साचरित तो सब जहां तहाँ चली गई और सीता जी के जो मन में सोच था जो चिंता थी हो रही थी वो उन्होंने त्रिता से बताई कहने लगी त्रिजता सन बोली कर जोरी हाथ जोड़ करके त्रिजता से सीता जी कहने लगी कि माँ तो विपत्ति संगन तय मोरी कहने लगी हे माँ तुम तो विपत्ति में तो हमारी संगनी बन गई मान सहायक बन गई अब देखो उनको त्रजता जो है माता के समान दिखाई दे रही है और उनको उनके सहायक बन करके हो गई तो अब ये निशाचरी वंश में होते हुए भी ये सीता जी की सहायक बनी सीता जी भी उसको माता के समान मानती हैं माँ तो विपत्ति संगन तय मोरी तय मन तुम हमारी विपत्ति में तो हमारी सहायता करो पा इतनी सता और को कि एक न पावे जल्दी शरीर छोड़ दे बार हमारे पापा न अपना सही छोड़ देते हैं तो जो दे जल्दी उपाय करो हम अपना शरीर छोड़ देंगे दुसह विरह अब नहीं सही जायी अब कौ शरीर को, शरी को छोड़ना क्योंकि भगवान श्री राम जी के विरह के कारण से दुख के कारण से मुझे उस दुख सहन नहीं करते होता इसलिए तो हमको जल्दी छुटकारा कर दो शरीर समाप्त हो से बहुत अब दुखी होता है कोई व्यक्ति तो मरने की कामना करने लगता है सही छोड़ने की उसी प्रकार से सीता जी उसी सीताजी बोल रही कहते आम काटर से चिता बनाई लकड़ी लाओ चिता बनाओ हम उस चिता पर बैठ जाएं और तुम आग लगा दो माँ तू अन पुणिदे ही लगाई और उस चिता में तुम आग लगा दो बस तो उसके बाद फिर तो चिता जल जाए उसी में हम बैठ करके समाप्त हो जाए सारा शरीर समाप्त हो जाए रावण के हाथ में कुछ न आ तो सत्य करे मम प्रीत सयानी सीताजी कहते हैं कि हमारी भगवान में जो प्रेम है वो सत्य को सिद्ध हो जाए इसलिए इस इस तुम प्रकार से कर दो तो सुने को श्रवण सूल संबा रावण के बचन जो है बाण के समान लगने वाले हैं शूल के समान बिजने वाले भाले की तरह से हृदय में छिपते हैं वो कौन सुने की मैंने हमसे सुने नहीं जाती रावण की बात इसलिए इस सिद्ध तो मर जाना अच्छा है ऐसे करके कहते है की तुम्हारे मरने का उपाय रच तो किसी प्रकार से आग लग जाए जल जाए मर जाए ऐसे तो के तब उस ये सीता जी ने इस प्रकार से कहा तो तो फिर वो त्रिता त्रिता समझाती है सीता सीता जी जी को सुनत बचन ही सी। तो उसने त्रिता ने जी के पैर पकड़ करके समझाया हाँ। सीता जी के उसने भी प्रणाम किया चरणों में सीता जी के और उनके समझाया सीता जी को कहा कि देखो तो इतनी चिंतित मत हो ऐसी व्याकुल होने की जरूरत नहीं है जैसा हमने सपने में बताया ऐसा ही होने वाला है और भगवान राम की शक्ति का स्मरण दिलाया से प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए से मैंने भगवान का प्रताप बल तेज उनका जो भगवान का है वो सुनाया कहा कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है और भगवान राम के सामने ही रावण नहीं टिक सकता है ये तो मार ही जाएगा इसका तो विनाश काल ही गया है सामने इसलिए तुम चिंता न करो धैर्य धारण करो जब तक भगवान राम आते हैं निशाचरणों का बद करते हैं तब तक तुम्हें धैर्य धारण करना होगा अपने जो शास्त्र हैं अध्यात्म विद्या के जो ग्रंथ हैं उसमें कहते हैं कि संसार में तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं एक तो मेरे भौतिक व्यक्ति होते हैं इतने भौतिक व्यक्ति हैं कि अपने भौतिक सुखों में मग्न है और अपने आप को कृतिकता समझते हैं कि हमारे समान बड़ा दुनिया में कौन है बड़ा अपने आनंद में जीवन जी रहे हैं उनको कोई चिंता नहीं कोई भय नहीं उसी में अपने चाहे दुख हो चाहे सुख हो उसी में पड़े एक प्रकार के व्यक्ति वो है और दूसरे प्रकार के आध्यात्मिक पुरुष संत हैं ऋषि हैं मुनि हैं भगवान के भक्त हैं ज्ञानी हैं जो परमात्मा भाव को प्राप्त हो गए हैं परमात्मा आनंद जी ने प्राप्त है सदा परमात्मा के स्मरण में रमण कर रहे हैं उनको भी कोई भय नहीं कोई चिंता नहीं कहीं किसी प्रकार क्रता को प्राप्त है और एक तीसरे प्रकार के व्यक्ति और होते हैं जो दोनों के मध्य में है मध्य में है कि माने जो अपने भौतिक जीवन से तो उग गए हैं संतोष शांति नहीं है आध्यात्मिक जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आध्यात्मिकता में उन्हें सफलता प्राप्त होती नहीं दिखाई दे रही है उसके कारण से उनके मन में संतोष होता है उनके मन में दुख होता है की देखो मनुष्य जीवन धारण किया कहा हम इस प्रकार से संसारी कार्यो में पड़े रहे जीवन नष्ट कर दिया पहले से ये सब साधना की होती तो कुछ उनको प्राप्त होता अब जीवन तो व्यर्थ है अब इससे तो मर जाना ही अच्छा है क्या जीवन में रखा हुआ है परमार्थ की प्राप्ति होती नहीं जीवन निरथक गया इस प्रकार से वो अपने जीवन के लिए पश्चाताप करते हैं और मरने तक का विचार करने हैं। इसका उदाहरण आजकल के आधुनिक युग में इनका भगवान रामकृष्ण जो हुए हैं ये परमहंस जी रामकृष्ण जी ये जो है देवी जी के सामने रोज इसी प्रकार से आंसू बहाया करते थे रोया करते थे कि क्या जीवन हमारा है बताओ कुछ लाभ नहीं इतना साधना की इतनी भक्ति करें इतना सब सब स्मरण करें सब भी कुछ नाम जपें लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ कोई सफलता प्राप्त नहीं परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं ज्ञान उदय होता नहीं भक्ति हृदय में आती नहीं आज का दिन भी बीत गया आज का दिन भी बीत गया ये बार बार देवी जी के सामने आरती करते हुए बार बार इस प्रकार से रोते रहते थे आंसू बहाते रहते थे तो इससे ये पता लगता है कि जब तक कि यदि व्यक्ति के हृदय में भक्ति तो भगवान की आती है अध्यात्म तरह कुछ भी होती है लेकिन सफलता जो नहीं मिलती है वो कितनी कष्टकारक है कितनी पीड़ा कारक है ये मध्य की स्थिति है ये तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं और हृदय सहन करना ही पड़ता है गीताभिषेक में थोड़ा छठ घंटे में भगवान ने कहा कि बिना उगताए हुए निरंतर हमारा जो ध्यान करता रहता है उसको एक दिन सफलता प्राप्त होती है लेकिन लोग उन होते हैं अकुलते हैं तो उससे तो काम चलता नहीं <coughs> ये स्थिति मध्यकाल की, की स्थिति आती है लोगों तो समस्या जो जो आध्यात्मिक समस्या जो व्यक्तियों की मध्य की स्थिति के जो लोग हैं उन्हीं के लिए है मेरे संसार में डूबे उनसे पूछो तो उनको कोई आध्यात्मिक उनको जो कोई आध्यात्मिक समस्या उनके सामने नहीं है अपनी भौतिक समस्याएं रोज की हैं उन्हीं उलझे रहते हैं उन्हीं निपटाते रहते हैं आध्यात्मिक समस्या कोई नहीं लेकिन जब तक कि अध्यात्मिक क्षेत्र में आकर के परमात्मा की प्राप्त नहीं होती तब तक आध्यात्मिक समस्या रहती है तब तो तक कटती है जब तक कि परमात्मा की प्राप्त नहीं होती परमात्मा की प्राप्त हो गई तो एक बार सब समस्या समस्याएं खत्म हो गई <coughs> अंत हो गया इस प्रकार से तो अब ऐसे समय में आवश्यकता क्या है अब जैसे त्रेताविलीता जी ऐसे लोग की आवश्यकता है जो दूसरे लोग संत लोग हैं भगवान के भक्त है ऐसे लोगों को धैर्य बनाते हैं कि लगे रहो अपनी साधना में भगवान का ध्यान करते रहो जब करते रहो तब करते रहो इंद्र निग्रह करते रहो लगे रहो व्याकुल मत हो धैर्य धारण करो सफलता प्राप्त होगी परमात्मा की प्राप्त होगी जैसे अन्य लोगों को प्राप्त हुई वैसे ही प्राप्त होगी कोई परमात्मा तुम्हारे हृदय में अज्ञान को भी दूर करेगा मोह को भी दूर करेगा काम क्रोधात विकारों को भी दूर करेगा और सब हो रहा है तुम भले ही न समझ रहे हो कि तुम्हारे अंदर जो है ये कोई विकास नहीं हो रहा है तुम अटके पड़े हो ऐसा नहीं है तुम साधना कर रहे हो तुम्हारे अंदर सिंसियरिटी है दिखावटीपन है नहीं है हृदय से तुम चाहते हो कि आध्यात्मिक सफलता प्राप्त हो परमात्मा की प्राप्ति हो तो उसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे अंदर धीरे धीरे करके परिवर्तन आ भी रहा है तो ऐसी त्रिजता समझाती उनको प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायी और कहते हैं निष्णान सुन सुकुमारी और कहते हैं कि अब त्रिजिता सीताजी को ऐसी समझा देती है अरे कहा क्या अगर हम तुम्हें मान लो यही मान ले कि तुम्हारी बात को कि हम लकड़ी लाके इकट्ठा करें और आग लगा करके तुम्हारे शरीर को जला देते तो रात में कहा आग धरी आग अभी समय में नहीं मिली मैंने रात्रि का समय, समय की बात हो रहे उसे, तो निश्नानल मिली सुन सुकुमारी अस कही सो सो निज भवन सिधारी ऐसा कहकर के तीता भी चली गई अब सीताजी अकेली रह गई अब सीताजी कहती है कि बस अब एक समस्या यही है कि आग नहीं मिलती आग मिल जाए तो हमारा शरीर समाप्त हो जाए तो हम जल जाए तो त्रेता में नहीं मिलेगी तो सीता जी आप तलाश करते यह कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी तो वही बैठे कहे सीता भाप्रतकूला सीता जी कहते देखो विधाता भी विपरीत हो गया है और मिल ही पावक मिटही न सूला न आग मिलती है और न हमारा सूरमा न पीड़ा हमारा दुख जो दूर नहीं होता आग मिले आग लग जाए जल जाए शरीर तो समाप्त हो तो दिखी प्रकट गगन अंगारा ये उनका पश्चात आप सीता जी का मन का है ऊपर सोचती हैं आकाश में तारे तो दिखाई देते हैं अंगारे ऐसे चमक रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं होता कि आवत अमन में आवत एक तारा ऐसा नहीं होता कि एक तारा टपका ही पड़े जमीन पे आ जाए जलता हुआ सुलगता हुआ तो आग मिल जाए तो तारा भी एक मिनट टूटता जो आ करके कर मिल जाए <coughs> कहते हैं में शशि सरवत न क्योंकि रात्रि में चंद्रमा भी चमकता तो अब इस समय ब्रेक के दुख में चंद्रमा भी जो है वो हो दुखदायी